बरबरीक वहां भी उसके पीछे पीछे जा पहुंचा उसे देखकर पलाशी नाम वाले दत््यों में दौड़ो मारो काटो और फार डालो आदि के रूप में महान कोलाहल मच गया हल्ला सुनकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए नौ करोड़ भयानक दत्त्य योद्धा वीर बरबरीक पर टूट पड़े इस प्रकार करोड़ों दैत्यों को देखकर घटोत्कच पुत्र क्रोध से जल उठा उसने किनी को पैरों से किनी को बुज डंडों से और किनी को छाती से धक्के से मार मार कर शड़भन में यमलोक पहुंचा दिया दैत्यों के मारे जाने पर वासुकी आदि नाग वहां आए और नाना प्रकार के प्रिय द्वारा सुहर्ब की स्तुति करते हुए बोले आपने नागों का बड़ा भारी उपकार किया है, क्योंकि आपके द्वारा यह पलाशी नामक देते अपने सेवकों सहित मारा गया वीर इस दुरात्मा ने अपने सेवकों की सहायता से भांति भांति के उपाय करके हम लोगों को पीड़ा दी है और पाताल से भी नीचे कर दिया था आज आप हम नागों से कोई मनुवांचित वर मांगिए हम सब आप पर प्रशन होकर वर देने को उत्सुक हैं। बर्बरिक बोले, नाग गण, यदि मुझे वर देना चाहते हो, तो मैं यही मांगता हूं कि विजय सब प्रकार के विघ्नों से मुक्त होकर सिद्धि को प्राप्त कर ले। तब नागों ने प्रशन होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। बर्बरिक नागों को कर, वह पूरी देकर उनके द बिल के मनोहर मार्ग से लौटते समय उसने देखा कि कल्पवृक्ष के नीचे एक सर्वरत्न मैलिंग विराजमान है, उसका महान प्रकाश सब ओर फैल रहा है तथा बहुत सी नागकन्या उसका पूजन कर रही हैं यह सब देखकर बरबरिक को बड़ा दरावनीसम हुआ उसने नाग कन्याओं से पूछा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी इस सिवलिंग की किसने स्थापना की है तथा इस सिवलिंग से चारों दिशाओं की ओर जो ये मार्ग है इनका भी परिचय दो वीर बरबरिक का यह वचन सुनकर नाग कन्याओं ने सकुचाते हुए कहा संपूर्ण नागों के राजा महात्मशेष ने तपस्या करके यहां इस मलिंग की स्थापना की है इसके दर्शन स्पर्श ध्यान और पूजन से यह सब सिद्धियों को देने वाला है इस लिंग से पूर्व दिशा की ओर जाने वाला यह मार्ग भूलोक में श्री पर्व तक चला गया है नागलोक सुविधापूर्वक पूर्वक तक पहुंच सके इसके लिए इलापद्द्र नाग ने इस मार्ग का निर्माण किया है दक्षिण से जाने वाला यह मार्ग शुपार क्षेत्र में पहुँचता है इसे करकटोक नाग ने वहाँ जाने के लिए बनवाया है पश्चिम का यह मार्ग अतीत से प्रकाशमान प्रभास तीर्थ को जाता है ऐसे एरावत ने नागों की यात्रा के लिए बनवाया है इसी प्रकार उत्तर से होकर निकला हुआ यह मार्ग पृथ्वी पर कुरु क्षेत्र में जा� यह मार्ग तैयार किया है लिंग से ऊपर की ओर जो मार्ग जाता है जिससे जाने के लिए आप खड़े हैं यह गुप्त क्षेत्र में सिद्ध लिंग के पास गया है यह मार्ग स्वामी स्कंद ने अपनी शक्ति के प्रहार से बनाया है वीर यह सब बातें हमने बता दी अब आप हमारा निवेदन सुनिए पहले तो यह बताइए कि आप कौन हैं � देवत्ते के पीछे लग गए थे और अब अकेले ही लौट रहे हैं इसका क्या कारण है हम सब आपकी दासिया हैं और पति रूप में आपका का करती हैं आप हमारे साथ यहां के विविध स्थानों में क्रीडा कीजिए बर्बरिक ने कहा देवियों मेरा जन्म कुरु वंश में हुआ है मैं पांडव नंदन भीमसेन का पुत्र हूँ बर्बरिक मेर मैं उस देवते को मारने के लिए आया था, वह पापी देवता मारा गया। अतः पृथ्वी पर लौटा जा रहा हूँ। आप लोगों से किस प्रकार मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। जो कहकर बरबरिक ने उस सिवलिंग का पूजन किया और सास्तान प्रणाम किया, फिर उन सब कन्याओं के देखते, देखते ऊपर के मार्ग से चल दिया, बिल से बाहर आकर उसने पूर्व दिशा के मुख को प्रकाश युक्त देखा, फिर बड़े हर्ष के साथ वह विजय से मिला। उस समय तक विजय अपना सब कार्य पूरा कर चुके थे। उन्होंने उबरवरिक से कहा, वीरेंद्र, तुम्हारे प्रसाद से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त की है। तुम दिगर काल तक जिओ, आन इसलिए साधु पुरुष साधुओं का ही संग करना चाहते हैं क्योंकि सत का संग सब दोषों को दूर करने की दवा है मेरे हूँम गुण में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक एवं अत्यंत पवित्र भस्म है उसे हाथ में भरकर ले लो युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर मृत्यु भी हो साक्षात मृत्यु ही शत्रु बनकर जाए तो उसके शरीर को भी यह नष्ट कर देगा इस प्रकार शत्रु पर तुम्हें सुख पूर्वक विजय प्राप्त होगी बरबरिक बोला जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु कहलाता है जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है उसकी साधुता मे� अतः यह भस्म किसी दूसरे को दे दीजिए मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है मैं तो केवल आपको को प्रसन्न मुख देखना चाहता हूँ इसके सिवा और कुछ नहीं तदनंतर देवियों सहित देवताओं ने विजय का सम्मान करके उन्हें सिद्धेश्वरी प्रदान किया और उनका नाम सिद्धसेन रखा इस प्रकार विजय ने अत्यंत दुर्लभ सिद कुछ काल बीतने पर पांडव लोग जुए में हार गए और विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए उस शुभ तीर्थ में स्नान के लिए आए वहां चंडी देवी का दर्शन करके मार्ग के थके माने होने के कारण कहीं बैठ गए पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी उस समय चंडिका गण भी वहीं विराजमान था बर्बरिक ने वहाँ पधारे हुए पांडव वीरों को देखा, परंतु वह उन्हें पहचानता नहीं था। पांडव भी उसे नहीं पहचानते थे, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक पांडवों के साथ उसकी भेंट नहीं हुई थी। इस प्रकार पांडवों ने अपनी गट्टी आदि वहीं खोल दी और प्यास से पीड़ित होकर जल की ओर देखा। तब भीमसेन कुं तुम कुंड से पानी निकालकर भारी हाथ पैर धोलो उसके बाद जल पीना अन्य धातु में बड़ा दोष लगेगा भीमसेन के नेत्र प्यास से व्याकुल हो रहे थे उन्होंने विदिशा की बात बिना सुने ही जल पीने की इच्छा से कुंड में प्रवेश किया जल देखकर उन्होंने वही पीने का निश्चय किया और शुद्धि के लिए मुख दोनों हा� जब इस प्रकार पैर धो रहे थे, उस समय सुहरदे ने ऊपर से यह सत्यवचन कहा, "ओ दुर्मते, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारा विचार तो बड़ा पापपूर्ण है। अहो, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर मुंह धो रहे हो? मैं देवी को सदा इसी जल से स्नान कराता हूँ। मल से दूषित जल को तो मनुष्य भी नहीं छूते, फ जब तुम इतने बड़े मूड हो, तब तीर्थों में क्यों घूम रहे हो? भीमसेन ने कहा, क्रूर राक्षस अधम, तू क्यों ऐसी कठोर बातें कहता है? जल का दूसरा उपयोग ही क्या है? वह प्राणियों के भोग के लिए ही तो है। बड़े-बड़े मुनिश्वरों ने भी तीर्थों में इस का विधान किया है। अंगों को धोना ह और अंग प्रशालन ना किया जाए तो धर्मात्मा पुरुष किसके लिए पूर्त और धर्म का अनुष्ठान करते हैं क्यों बावड़ी कुप और तालाब आदि बनवाते हैं सुहेर दे भूला निसंदेह तुम्हारा यह कथन सत्य है कि मुख्य मुख्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए ऐसी विधि है भी परंतु जो नदी आदि चर तीर्थ है जिनके जल भूती रहते हैं, इन्हीं में भीतर प्रवेश करके इस्नान आदि करना चाहिए। कुप सरोवर आदि स्थावर तीर्थों में तो बाहर खड़े होकर ही इस्नान आदि करना उचित है। स्थावर तीर्थों में भी वहाँ भीतर प्रवेश करके इस्नान करने का विधान है, जहाँ भक्त पुरुष देव का इस्नान कराने के लिए जल नाली � सो हाथ से भी अधिक दूर बनाया गया हो उसके भीतर प्रवेश करने का भी यह एक क्रम है कि पहले बाहर ही दोनों पैर दोनों हाथ धोए फिर कुंड में स्नान किया जाए अन्यथा दोष बताया जाता है